द्रं कर्णे स्मियादेवा भद्रं पश्येम क्षेत्र स्थिर सुंसस्तुर्दशेम देवितु शांति शांति शांति अथर्वेदी मांडव के कार्य का वै तथ्य प्रकरण के बत्तीसवें कार्य का तक कुछ विचार हो गया आगे के लिए अवतरण देते हैं टीका में यदि निरोधादि अभाव से परमार्थ था सिद्धांत ने कहा न निरोधो नु तत्पर निरोधादि का अभाव को वास्तविक बताया निरोध को उत्पत्ति को वास्तविक नहीं बताया उत्पत्ति प्रलय आदि वास्तविक नहीं है कल्पित है उनका जो अभाव है मैंने आत्मा में न कोई उत्पन्न होता है न कोई विनाश होगा इत्यादि जो कहा वो सत्य है कहा था जो उसका पूर्वादि अनुवाद करके बोलता वो कहना ठीक नहीं है यदुक्तम सिद्धांतिना यदुक्तम सिद्धांत ने जो कहा था <सथिवागे> पूर्व पूर्वकारिका है निरोधादि अभाव से परमार्थता इतना सा परमार्थता कहा था जो निरोधादि को परमार्थ नहीं बोला निरोधादि के अभाव को परमार्थ वास्तविक वस्तु बताया अयुक्तम वो ठीक नहीं है गुरबादी कहता हूं ठीक नहीं क्यों सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसम इतमते निरोधारे सुशात्या ऐसा मत है एक मत ऐसा है वस्तु दो रूप में होता है सामान्य और विशेष स्वरूप होता है कोई भी वस्तु देखते हैं खाली हमें मनुष्य नहीं दिखाई पड़ता मनुष्यत्व तो और मनुष्य होगा तो मनुष्यत्व तो सामान्य है मनुष्य विशेष तो <coughs> मनुष्यत्व अनेक मनुष्य में अनुगत है जितने मनुष्य है सब में अनुगत है क्यों तो मनुष्य ये मनुष्य उसमें अनुगत वो में नहीं वो मनुष्य इसमें नहीं वे विचार है आपस में उस मनुष्यत्व का व्यविचार नहीं सारे मनुष्यों में मनुष्यत्व है तो वह होता है सामान्य धर्म और विशेष होता है धर्मी मनुष्य धर्मी है और मनुष्यत्व तो धर्म है ऐसे हर वस्तु में घट और घटत तो इत्यादि सामान्य विशेषात्मक वस्तु है ऐसे मानते हैं लोग सामान्य विशेषात्मक वस्तु वस्तु सामान्य और विशेष स्वरूप होते हैं दो स्वरूप होता है सामान्य स्वरूप विशेष स्वरूप सामान्य माने जिसको मान की जाति मानते हैं जाति अथवा उपाधि जैसा हो सामान्य स्वर से बोलते हैं तो सामान्य और विशेष स्वरूप जो वस्तु होते हैं नाना रसम वस्तु अनेक है एक नहीं अनेक प्रकार है वस्तु तो। चौरासी लाख योनिया बोलते हैं प्राणियों में स्थावर में न जाने कितने हैं चौरासी लाख तो व्यक्ति तो नहीं योनियों का नाम है जैसे मनुष्य जाति उसमें से एक है मनुष्य ही असंख्य संख्या में मिलेंगे सारी जाति अनेक संख्याओं संख्याओं में है चौरासी लाख तो तत्त जातियों का नाम है योनी करके कहा और स्थावर वैसे पड़े हुए हैं कितने हैं स्थावर जन्म मिलकर तो नाना रसम नाना ही वस्तु तो अनेक हैं दो स्वरूप होता है कोई भी वस्तु तो देखते हैं दो स्वरूप मिलेगा सामान्य और विशेष भाव मिलेगा जैसे मनुष्य देखते हैं तो मनुष्यत्व तो और मनुष्य दो दिखाई पड़ता है नाना रसम सामान्य विशेषात्मक विशे वस्तु तो, नाना रसमित तो मत है ऐसा जो मत है निरोधादि सुशात तो निरोधादि हो जाएगा एक के रहते रहते दूसरे का विनाश हो जाएगा और एक के विनाश होने पर भी दूसरे की उत्पत्ति हो जाएगी आपने कहा उत्पत्ति का अभाव विनाश का अभाव परमार्थता पूर्व है कहा था न निरोधो न चत न बद्धो न साधक इत्यादि कहा एक बद्ध होगा तो एक साधक बनेगा एक मुख्य होगा एक मुक्त होगा क्यों नाना नाना है वस्तु एक नहीं आए ऐसे मत में सिद्ध किया जा सकता है अनेक व सिद्ध किए उत्पत्ति आदि को सदरूप से सिद्ध किया जा सकता है उत्पत्ति लय आदि को ये पूर्व आदि की शंका है तो हो गई थी ना ही शंका करके इसका उत्तर में कहते हैं ये जो तो नाना दिखाई पड़ता है ना वास्तव में उस आत्मसत्ता से अतिरिक्त सत्ता किसी की भी नहीं है जैसे रज्जु में नाना तो दिखाई पड़ता है अनेक प्रकार दिखाई होता है अज्ञान काल में अनेक दिखाई पड़ता है सर्प जलधारा लाठी भू माला न ना जाने कितने वहां दिखाई पड़ते हैं किंतु वो वास्तव में एक ही है वो ही है ठीक इसी प्रकार जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं जागृत स्वप्न में जितने वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो एक ही आत्मा ही होता है अधिष्ठान आत्मा है उसी में कल्पित है उत्तर देना चाह रहे हैं जो नाना दिखाई पड़ रहे हैं वस्तु अनेक दिखाई पर सामान्य विशेषात्मक अनेक दिखाई दे रहे हैं वो कल्पना है जैसे रस्सी में सर्पादी की कल्पना होती है नाना कल्पना हो जाती है एक ही कल्पना में सबको सर्प दिखे बात नहीं है भिन्न भिन्न कल्पना हो जाती है इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही है एक उत्तर दे रहे कार्य का है भावी रसदी रेवाय अद कल्पिता व तस्वता शिवासिरेवायन चलवाद्व नस्वता शिवा अय आत्मा अयम आत्मा ये जो आत्मा है यह असदीर भावे अद्वयन चल्पित दो प्रकार से कल्पित है असदभाव धर्मी और अद्वय धर्म सामान्य विशेष रूप से कल्पित है आत्मा रसी ही तो कल्पित बनती है सर्पादि रूप में कौन कल्पना किसकी कल्पना रसी की होती है आत्मा में ही कल्पना कर रहे हो आत्मा एक ही है किंतु असदभी भाव ही जो भाव हैं असत विषय हैं जो देख रहे हैं हे है आत्मा मनुष्यदि रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे होती है राशि दिखाई पड़ते हैं सर्पादी रूप से ये असद भाव है जैसे सर्पादी सत्य नहीं है वैसे ये ये भी सत्य नहीं है असदिव भाव असद भी भावही असद भावों के कारण से ही असद भाव मान विषय पदार्थ धर्मी और सामान्य रूप से दो रूप में दिखाई पड़ते पदार्थ अद्वय माने में सामान्य, दो रूप में अयम आत्मा कल्पित मूढ़ित अज्ञानियों के द्वारा कल्पित है दो रूप में आत्मा दिख रहा है धर्म धर्म भाव में दिखाई दे रहा है असद विभाव तृतीयांत है अध्ययन भी तृतीयांत है वह अध्ययन अधि मान रजवादी सामान्य धर्म और असदभाव विशेष सामान्य विशेष रूप से कल्पित हो रहा ऐसे मनुष्य तो मनुष्य दिख, दिख रहा है किसमें आत्मा अज्ञान काल में ऐसे दिख रहा है कल्पित है कहीं मूड ही जो अविवेकी होंगे उनके द्वारा कल्पित है विवेकी तो कल्पना नहीं करेगा उसमें तो आत्मदृष्टि होगी एक रशि का ज्ञाता है और दो चार रसी के अज्ञाता हैं ऐसी स्थिति है उस स्थिति में जो अज्ञान है जिनको वो रस्सी में सर्पाधिक कल्पना करेंगे और एक ही कल्पना भी नहीं भिन्न भिन्न कल्पना करेंगे कोई उसको सर्प बोलेगा कोई जलधारा बोलेगा कोई लाठी बोलेगा कोई भूछिद्र बोलेगा कोई माला बोलेगा किंतु जो रस्सी का ज्ञान वाला बैठा है सर्पादी नहीं क्या दिखता उसको रसी दिखाई पड़ती है इसी प्रकार यह अज्ञानियों के द्वारा कल्पित है आत्मा आत्मा कल्पित हो गया इस रूप में दिखाई दे रहा है जैसे रस्सी कल्पित हो जाती है सर्पादी रूप में अज्ञान के महिमा से माने परिणाम नहीं बिगड़ती नहीं केवल दृष्टि ऐसी हो जाती है रसी रसी के रसी है ठीक इसी प्रकार भावईर असद अयम माने आत्मा ये जो आत्मा है सच्चिदानंद आत्मा असदिभाव एव अद्व न दो मान जो पदार्थ विशेष असत सदभाव से विशेष को लेना और अद्वैय सब ऐसे सामान्य को लेना धर्म भाव के भाव से मूर्जनों के द्वारा कल्पित हो रहा है भावा अपी अद्वैय नहीं व परस्पर ऐसा हो है आत्मा तो इन विषयों के रूप में दिख रहे हैं और विषय आत्मा से अतिरिक्त नहीं होते हैं जो सर्पादी होते हैं रसी से अतिरिक्त नहीं आ रसी ही सर्पादी रूप में दिख रही है और सर्पादी रसी से अतिरिक्त नहीं है ऐसे भावा अपनी अद्वैय नहीं ये जो भाव मान्य विशेष जितने देख रहे थे अज्ञान काल में वो भी अद्वैय आत्मा से अतिरिक्त नहीं होता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होते तस्मात अद्वैता शिव इसलिए कल्याणकारक है मंगलमय है अद्वैता अद्वैत कल्याणकारक नहीं है अद्वैत ही कल्याणकारक है एक टिप्पणी एक नंबर की तस्मात सर्व कल्पना अधिष्ठान क्यों जो अद्वैत आत्मा है सारी कल्पना का अधिष्ठान है उसी में कल्पना होती है रस्सी हो तो कई कल्पना हो जाती है रस्सी के बिना कोई कल्पना नहीं हो पाएगी अधिष्ठान चाहिए यहाँ भी सर्व कल्पना सारे संसार में प्राणी स्थावर जंगम जितने भी कल्पना की जा रही है उसका अधिष्ठान है आत्मा ये टिप्पण का सर्वकल्पना अधिष्ठान तस्मात् अर्थ किया संपूर्ण कल्पना के अधिष्ठान होने के कारण से अद्वैता शिवाय तो आत्मा में बुद्धि करके बैठना वही कल्याणमय है सामान्य विशेष भावों में बुद्धि करना या ज्ञान की महिमा है ये मंगल करने वाला नहीं है अनिष्ट करेगा ये कहा भावा भाव व्यावृत्ता विशेषाह जो अलग अलग हो जाते हैं व्यावृत्त हैं, विशेष धर्मी भाव शब्द का अर्थ लेना धर्मी जो भाव ही अस्य में भाव शब्द है भावकर्ता विषय धर्मी भावा मन व्यावृत्ता जो अलग होते हैं जैसे मनुष्य से इतर है पशु पशु से इतर है पक्षी इत्यादि ना है।, है एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य इतर है विशेष कुछ विशेषता है तभी तो दूसरा हो गया आयम अयम ना बुद्धि हो रही ये दोनों में कुछ विशेष हर में विशेष है भाव विशेषाह व्यावृत्ता विशेषा जो अलग अलग पृथक पृथक हो रहे हैं जो विशेष ये यह यहाँ भाव शब्द का समझना ये टीकाकार कर विशेषाह बार की टिप्पणी धर्मी रूपा घटा रहे भेदा तो धर्मी स्वरूप है माने दो रूप में आत्मा में दो रूप में कल्पना करते हैं अज्ञानी लोग क्या करते हैं धर्म और धर्मी भाव से ये जो भाव समझ धर्मी लेना जैसे घटा घटादी है धर्मी होते हैं और धर्म क्या होगा घटत्वादी होगा ऐसे समझना विशेषाग धर्मी रूपा घटा भेदा जो घटादि है मनुष्य भी उसे वही घट के समान है ये विशेष वेदमानी विशेष ये है भाव शब्द का विशेष कार का। अच्छा, मनुष्य उस मनुष्य के न होने पर भी होता है होने पर भी होता है न होने पर भी होता है माने अगर अब व्यविचारी हो तो उसके जाने पर यह भी जाना चाहिए नहीं जाता एक के अभाव में दूसरा रह जाता है इसलिए जितने भी विशेष हैं व्यविचारी है। <coughs> एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं है इनका तेज मान जो भावा विशेष जो विशेष है ये व्यविचारित्वादेविचारी माने असंतो जो व्यविचारी होता है वो होते नहीं असंतन मान न होते हुए असंत नहीं है वो रज्जु सर्पवध जैसे रज्जु में सर्प है व्यविचारी कभी होता है कभी नहीं होता अज्ञान काल में होता है ज्ञान काल में खो जाता है ठीक इसी प्रकार जितने भी विशेष हैं अज्ञान काल में दिख रहा है ज्ञान काल में खो जाएगा ज्ञानी को विशेष नहीं दिखता इसका अधिष्ठान दिखता है इसलिए ऋतु सर्वव प्रष्ठान दिया ये विशेष है नहीं ब्रह्म है दिखाई दे रहा है भाष रहा है वास्तव में नहीं है जैसे ऋजु में सर्प भास्ता है ऋजु ज्ञान काल में खो जाता है ये कहा तेज जो भाव है वे विचारित्व वेविचारी है कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं ये वे विचारी होते हैं असंतः इसलिए न होते हुए रतु सर्व तो है ही नहीं भाव नहीं है केवल विशेष नहीं है केवल ऋतु सर्व के समान है ऋतु में सर्व कभी होता कभी नहीं होता अज्ञान काल में होता है ज्ञान काल में नहीं होता ठीक इसी प्रकार ये भी ऐसे ही है अज्ञान काल में कल्पित है अज्ञानियों द्वारा कल्पना की जा रही है ज्ञान काल में खो है ज्ञानियों को नहीं होता यह बेविचारी है कहा और दूसरा अद्वय शब्द का अर्थ करते हैं अद्वय न दो प्रकार से आत्मा कल्पित है माने यह भाव सब अर्थ है विशेष धर्म धर्म रूप से रूप से अद्वयम अनुवृत्तम सामान्य अद्वय का अर्थ जो नई आयिक सामान्य बोलते हैं जाति बोलते हैं अनुवृत्त धर्म अनेक में चलने वाला धर्म एक हो और अनेक में अनुगत हो एक हो नित्य हो अनेक में अनुगत नैक और हमारे यहाँ तो कोई धर्म भी नित्य नहीं होता एक ही आत्मा नित्य बांकी सब कल तो नई आयिक के मत में है नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम ऐसा नहीं मानते हैं जाति का अर्थ करते हैं सामान्य माने जाति है उनका जाति का अर्थ करते हैं नित्य हो एक हो अनेक में सम्भत हो समा संबंध से रहता हो ऐसा मानते हैं अद्वयम माने अनुवृत्तम अद्व माने जो अनुवृत्त है सामान्यम सामान्य अनुवृत्त होता है सब में अनुगत है सब में अनुगत होने वाले को सामान्य कहा गया जितने मनुष्य हैं, सभी में अनुगत धर्म यह है क्या धर्म आए? है मनुष्यत्व वो सामान्य अद्वैय शब्द का तो लेना है कारिका में जो अद्वयन तृतीयांत अध्ययन है वो तो धर्म को लेना है ये दोनों कल्पित है ये बोलना चाह रहे हैं आत्मा ही दो रूप में कल्पित हो रहा है धर्म धर्म भाव में जगत दिख रहा है धर्म और धर्म भाव में वो आत्मा ही दिख रहा है है आत्मा धर्म धर्म भाव में रहा अज्ञान के महिमा से ये बोलना चाह रहा है माने अनुवृत्तम सामान्य विशेषाकारे अवस्तुभूत ही सामान्य कारण जब दो रूप में प्रस्तुत दिखाई दे रहे विशेष आकार अवस्तुभूत न होते हुए वास्तव में ऋतु पर्व को न होता हुआ दिखाई देता विशेषाकार दिखाई देता है विशेषाकार अवस्तुभूत ही ये जो भाव असत भी है ना असत किसी अर्थ कर विशेष आकार है धर्म, धर्मी के आकार में है अवस्तु होते वास्तव में न होते हुए सामान्य कारण दूसरा सामान्य धर्म के आकार धर्म धर्मी आकार दो रूप में पास रहे हैं सामान्य कारण तादृश न अयम अव्यावृत अनगत पूर्ण सत्ता चलाना उस रूप से दो रूप से आत्मा दिखाई दे रहा है अनुगत है कैसे दो रूप दो आकार से विशेष आकार और सामान्य आकार माने धर्म धर्म भाव है ना ये अर्थ होगा दो रूप से तादृश है इस प्रकार दो रूपों से अयम माने आत्मा ये जो आत्मा है कैसा है आत्मा अव्यावृत अनुगत सब अनुगत भी नहीं किसी में वो एक ही है उससे भिन्न कोई है नहीं कहां वो अनुगत होगा किसी से पृथक भी नहीं होना उससे पृथक भी कोई नहीं है व्यावृत भी नहीं है अलग भी नहीं है और उसे अतिरिक्त हो तो व्यावृत्त हो अयम अयम ना बोला जाए उसे भिन्न कोई हाँ है ही नहीं उसी पर कल्पना है सारी तो आत्मा का स्वरूप यह व्यावृत्ता अनुगत जो सामान्य विशेष होते हैं विशेष होते हैं व्यावृत्त जैसे मनुष्यत्व जो है सारे मनुष्यों को अलग कर देता है तीन से पशु से व्यावृत्त होते हैं मनुष्य किसके द्वारा मनुष्यत्व के द्वारा अलग हो जाते हैं पशु से अलग हो जाते हैं और तत्तद मनुष्यत्व अलग है तद व्यक्तित्व तद व्यक्तित्व ये व्यक्ति इसके भिन्न कर देगा एक ही जाति के दो होंगे तो तद व्यक्तित्व को वो हेतु बनाना पड़ेगा वो मनुष्यत्व करके काम नहीं चलेगा दोनों तो बैठा हुआ है तो ये इस दो रूपों के द्वारा दो रूपों से अयम माने आत्मा अभ्याव पूर्ण वो पूर्ण परिपूर्ण है विभु है जो आत्मा पूर्ण सत्ता चिदे का, चिदे का के चिकान उसके एक अस्तित्व तो असत्ता मात्र है अस्तित्व चिद एकतान है एक रस है चेतन है वो एकता ऐसे होते हुए है आत्मा ये वही जो आत्मा है अयम आत्मा एवं मूढ़ेर मोह महात्मा कल्पित मूढ़ों के द्वारा दो रूपों में कल्पना की जाती है के द्वारा क्यों कल्पना कल्पना का में हो जाती है किसके द्वारा अज्ञानियों के द्वारा ठीक इसी प्रकार है आत्मा हमको धर्म धर्म भाव दिख रहा है ये मनुष्य है मनुष्य घट है पट है ऐसे दिख रहा है अज्ञान की महिमा है कल्पत अच्छा तेरह चौदह टिप्पणी है ना तेरह में अद्वयम व्याख्यान अनुवृत्तम अनुगतम अद्वय के व्याख्या है अनुवृत्तम एक और उसका अर्थ है अनुगतम अद्वय शब्द का मूल में उसका व्याख्या कर दी अनुवृत्तम करके कहा अनुवृत्त माने ये अनुगत अनुगत धर्म वो धर्म होता है एक चौदह के टिप्पणी अव्यावृत इत्यादि अव्यावृत विशेषण है ना व्यावृताकारो घटादयो विशेषाह व्यावृत है अव्यावृत शब्द दिया आत्मा को या आत्मा कैसा है अनुगत भी नहीं है व्यावृत भी नहीं है क्यों अनुगत नहीं वो में अनुगत होना उससे भिन्न कोई है ही नहीं जैसे मनुष्यत्व से भिन्न मनुष्य था इसलिए अनुगत हो जाता था मनुष्यत्व आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं भी नहीं हो सकता है उसे भिन्न कोई हो तो उसे अलग हो जाए ये एक अव्यावृत अव्यावृत विशेषण है दो विशेषण दिया आत्मा का अव्यावृत ठीक है में दो विशेषण दिया हुआ आत्मा का यही आत्मा ही अव्यावृत अनुगत आत्मा व्यावृत और अनुगत रूप से कल्पित है बोल रहे कल्प कल्पना में हो रहा कहा अव्यावृत विशेषण व्यावृताकारों घटाते विशेषा व्यावर्तित अव्यावृत विशेषण के माध्यम से आत्मा का दो विशेषण दिया हुआ है उसके माध्यम से जो अलग होने वाले घटादी आकार है व्यावृत आकार जैसे पट से घट घटभिन्न है इत्यादि जो घटादि विशेषा व्यावृत्ति किए जाते हैं आत्मा घटादी जैसे व्यावृत होने वाला नहीं और अनुगत विशेषण है ना दो विशेषण आत्मा का अनुगत विशेषण के द्वारा अनुगतम सामान्य गुत्वादि जैसे सारे गुओ में एक गुत्व अनुगत होता है ऐसे धर्म भी नहीं आत्मा आत्मा न धर्म है न धर्म है दोनों नहीं है धर्म धर्म विभाव की कल्पना है अज्ञानियों के द्वारा रूपांतर में कल्पना कर रहे गुआ से भी अवृत्ति की जाती है कहा ठीका मैं आ रही न वस्तुता सामान्य विशेष भाव वास्तव में आत्मा में सामान्य विशेष धर्म दोनों नहीं है आत्मा में न मनुष्य आदि है ना मनुष्यत्वादि है सामान्य विशेषत्व वास्तव में नहीं है वास्तव में रजु सर्पादी रजु में सर्पादी होते ही नहीं है अज्ञानकालीन कल्पना है वो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो ये हमें जगत रूप में दिख रहा है जो भी द्वित दिख रहा है अज्ञानकालीन कल्पना है एक सामान्य है जगत हो क्योंकि त्रिकाला बाधित्व सत्य, सत्य पदार्थ हो ए, कभी भी बात न हो जिसका बोध भविष्य वर्तमान कभी भी बात न हो ये जो जगत द्वैत जगत तो दिखाई पड़ता है प्रतिदिन बाद हो रहा है फिर भी हमारे दिमाग बात में बातें नहीं बैठती प्रतिदिन सुसुप्ति में देखिए सुसुप्ति में तो प्रतिदिन हम अनजाई रहे वही बात हो जाता है समाधि में क्या स्थिति होगी चलो समाधि तक नहीं पहुंचे सुसुप्ति का अनुभव तो सबको है वहां द्वैत दिखाई पड़ता है क्या जगत वहां धर्म धर्म भाव दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ता ये जागृत स्वप्न खेल है अज्ञान की महिमा से यही दिखाई तो सुसुप्ति में भी नहीं हो सकता तो आगे तुरी अवस्था में कहां से वो धर्म धर्मी भाव हो सकता है संभव नहीं है न वस्तुत सामान्य विशेष भाव होती वास्तव में सामान्य विशेष भाव है ही नहीं वह आत्मा ही दो रूप में कल्पित हो रहा है जैसे रजू ही सर्पादी रूप में कल्पित हो जाती है अज्ञान काल में ठीक इस प्रकार अज्ञान दशा में शरीर के रूप में आत्मा ही दिख रहा है वास्तव में नहीं वस्तुतः वास्तव में ये नहीं है क्यों परस्पर आश्रित्व धर्म धर्म भाव में एक दूसरे में आश्रित हो जाते हैं धर्म को जानने के लिए धर्म की आवश्यकता होगी घट का ज्ञान के बिना घटतत्व तो नहीं पहचानना मुश्किल पड़ेगा और घटत्व को पहचानने के बिना घट को पहचानना मुश्किल पड़ेगा एक दूसरे में आश्रित है धर्म धर्म भाव बोल देना तो सरल है सिद्ध करना मुश्किल पड़ेगा ये कह रहे हैं परस्पर आश्रित एक दूसरे में आश्रित है धर्मधर्म विवाह सामान्य विशेष जो है एक दूसरे में आश्रित है कैसे आश्रित तो टिप्पणी कार दिखाते हैं पंद्रह की टिप्पणी परस्पर आश्रयित्व सामान्य विशेष जो होते हैं ना एक दूसरे में आश्रित होते हैं एक दूसरे में आश्रित होने वाले होने पर वस्तु की सिद्धि नहीं किया जा सकता उसके लिए उसकी आवश्यकता उसके लिए उसकी आवश्यकता है पहले कौन हो ये परिस्थिति आ जाएगी जैसे कैसे तो टिप्पणी कारगत है ज्ञ तो अनयास रहे देखो अनवन्यास दो प्रकार के होता है एक तो व्यक्ति में अनुन्यास होता है जैसे दो मनुष्य माने ये आप स्वयं व्यक्ति स्वयं में बैठ नहीं पाता व्यक्ति में अनुन्यास तो एक हो जाता है ऐसा दो व्यक्ति हैं एक दूसरे में आश्रित होना बनता नहीं है कभी कभी ऐसा हो जाता है व्यक्ति में होता है कभी ज्ञान में अनुनास रहे होगा यहाँ ज्ञान में अनुनास रहे होगा घट ज्ञान के बिना घटत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा और घटतव ज्ञान के बिना घट ज्ञान नहीं हो पाएगा जब तु जब ज्ञापन है जह ऐसा चुरादि का धातु है माने ज्ञान में व्यक्ति में नहीं है अनुन्यास रहे ज्ञान में है जब विचार करते हैं तो विचार में ज्ञान में उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं जब तऊ तो यही करे टिप्पणी में जब तऊ अनन्यास रह ज्ञान में जब्ति बने ज्ञान जब धातु से करेंगे तो जब्ती बनेगा <coughs> ज्ञान में अनन्यास रहे कैसे है सामान्य आदि या सामान्य विशेष दो रूप में पदार्थ दिख रहे हैं ये सिद्ध ही नहीं हो पाते हैं इसलिए असद हैं बोल रहे हैं भावेर असद भी रेवाय इत्यादि जो असत इसलिए है सिद्ध नहीं हो पाते है व्यवहार चल रहा है अलग है किंतु जब विचार से देखते हैं तो सिद्ध नहीं होता क्यों तो टिप्पणी कार्य में ही घटत्व तो आदि सामान्य घटत्वादी तो घटत्व आदि से मनुष्यत्व पटत्व तो जितने भी धर्म है धर्म को लेना है सामान्य सबक से सामान्य में घटत्वादी तो जो घटत्वादी तो है सकल घट व्यक्ति वृत्ति है सकल घट रहने वाला है वो घटतत्व तो जो होगा सकल घट में रहने वाला सामान्य है धर्म नहीं था तो सकल घट ज्ञान बिना ज्ञान तुम को जानने के लिए सारा घट को पहले जानना पड़ेगा कहा, कहा बैठा है वो देखने के लिए पहले व्यक्ति का पहचान होना पड़ेगा व्यक्ति को जाने बिना धर्म जानना संभव नहीं धर्मी को जाने बिना धर्म को जानना संभव नहीं कर रहे हैं दोनों कल्पित हो जाएंगे देखना कैसे होते हैं ये विचार दे रहे हैं सामान्य में ही घटत्वादि सामान्य जो घटत्वादि आदि से मनुष्य मनुष्यत्व पटतत्व जितने भी संसार के धर्म है घटत्वादि सकल घट व्यक्ति वृत्ति सारे घट में रहने वाले सकल घट व्यक्ति में रहने वाला है वो वृत्ति माने रहता है वो घटत्व ऐसा मानते हैं नहीं तत्व मान घटत्व वो जो घटत्व है वो सकल घट ज्ञान बिना ज्ञान न सकते संपूर्ण घट के ज्ञान के बिना वो घटतत्व जानना मुश्किल है उसको जानने घटतत्व को जानने के लिए जितने घट में वो रहता है पहले उन घट का ज्ञान होना चाहिए अच्छा चलो घट का ज्ञान होगा उसके बाद घटतत्व तो जान लेंगे कहते हैं नहीं घटश्चर घटत विशिष्ट दे और घट घट का ज्ञान के लिए घटत विशिष्ट होने पर ही घट जाना जाता है जब घटत्व से युक्त तो होगा तब घट ज्ञान होगा यहाँ डई आई कहते हैं मनुष्य कहते कैसे पहचान हो रहा है कहते यहाँ मनुष्यत्व तो दिखता है मनुष्यत्व तो विशिष्ट होने से उसको मनुष्य कहा पशु नहीं मानते हैं क्यों या पशुत्व नहीं दिखता है क्या दिखता है मनुष्यत्व तो दिखता है इसलिए मनुष्य ऐसा मानते हैं किंतु व्यक्ति के ज्ञान के बिना धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है और धर्म के ज्ञान के बिना घटस् जो व्यक्ति है वह घटतत्व तो विशिष्ट वो तो घटतत्व विशिष्ट होगा घट तज ज्ञान है घटत्व तो ज्ञान अपेक्षित व्यक्ति के ज्ञान में सामान्य के ज्ञान की अपेक्षा है धर्म को जाने बिना धर्मी को जानना मुश्किल है और धर्मी को जाने बिना धर्म को जानना पहले किसका ज्ञान संकल्प भी एक दूसरे में आश्रित है ज्ञान में स्थिति है जैसे व्याकरण में अलंतम सूत्र और आदिर अंत न सूत्र अनुन्याश्रय में बहुत पड़ जाते हैं जब सिद्धांत को मिल जा पढ़े तो आपको पता लगे पढ़ने वालों को पता लग चुका है वैसे यहाँ अनुन्याश्रय में वहां अनन्न्यास से निकलने के लिए एक अलग उपाय निकाल लिया है भट्टोजी दीक्षित ने अलग विषय <laughs> क्योंकि अनुन्यास या अनुन्यास दोष आ जाता है इसलिए दोनों की ना सामान्य की सिद्धि हो पाती है ना विशेष की सिद्धि हो पाती है ये कल्पना ही है काली ये कह का रहे ठीक है विशेष आणन असत्व कथम सत्वे न कहते हैं महाराज जबकि धर्म नहीं है विशेष कोई मनुष्यदि कोई भी नहीं है आप कहते हैं एक ही आत्मा ही आत्मा एक कल कल्पना बोल रहे हैं यदात यही बोल रहे हैं तो पूर्ववादी पूर, संका उठाता है विशेषाणाम असत्य विशेष के न होने पर वस्तु न होने पर कथम सत्य सत्य व्यवहार है फिर घटो अस्ति पटो अस्ति पटो अस्ति ऐसे अस्ति रूप से व्यवहार कैसे हो रहा है सदरूप से व्यवहार कैसे हो रहा नहीं है तो नास्तिक व्यवहार होना चाहिए अस्तित्व व्यवहार कैसे हो रहा है मनुष्य अस्थि बोलते हैं मनुष्य है बोलते हैं नहीं ये है बोलता है कोई है बोलता है विशेषाण असत्व कथम सत्वे न्यवहार सदरूप से व्यवहार कैसे हो रहा है नहीं हो तो यह प्रश्न हुआ यह शंका उठाई गुरुवार उत्तर देते हैं सत्यत्म तत्म सत तादात्म कल्पित सत्व व्यवहार उपपत्ति क्या वो सत्य साथ तादात्म्य हो गया जैसे सर्प जब दिख रहा है आपको रज्जू में सर्प वो अस्थि बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं वो क्यों अस्तित्व क्यों बोलता है वो तो रज्जू का अस्तित्व है वहां दिख रहा है तादात्म्य हो गया यह कथा रखी रज्जू की और सर्प की तो आध्यात् संबंध है वास्तविक दो एक नहीं हुआ है आध्यात् सम्बन्ध तो तादात्म्य सत्यत्म तादा... सत्ता तादात्म्य सत्य साथ तादात्म्य होने से आत्मा है उसके साथ इसका तादात्म्य हो रखा है एकता हो रखी है अज्ञान की महिमा से काल्पनिक संबंध है तालात्म्य संबंध है काल्पनिक वास्तविक नहीं है सत्ता आत्मा के साथ तालात्म्य कल्पित्वात्थ तादात्म्य रूप से कल्पित है विशेष स्थितेश विशेषाणाम सत्व व्यवहार उत्पत्ति माना अधिष्ठान का अस्तित्व कल्पित में दिखता है व्यवहार हो रहा है कल्पित में जैसे सर्पो अस्थित बोलते हैं वो अस्तित्व तो रज्जू का है सर्प का नहीं है रज्जू के साथ में तादाद में और रखा है इसलिए रज्जू का जो अस्तित्व तो दिखता है कहा कल्पित सर्प उसी प्रकार यहां भी सारे विशेष जितने भी आत्मा में कल्पित हैं तो वो आत्मा के जो सत्व है वो इसमें बहस रहा है वास्तव में इनमें सत्व तो नहीं है कल्पित है एक कहा व्यवहार उत्पत्ति एक आदमी भावा अपनी अद्वय नहीं वही कार्य का निगाह था जितने विषय से अभी अद्वैय आत्मा से ही ये अस्तित्व प्राप्त कर उसे अभिन्न हो जाते हैं अस्मात अद्वेता शिवा इत्यादि ठीक है अनुगत सत्ता कार्य कल्पिता सत्व व्यवहार भवन शेषा जो अनुगत सत्ता है देखो अधिष्ठान की जो धर्म है ना वो सब में अनुगत होता रहता है रज्जु का धर्म जो है वह सर्प में दिखाई दे रहा है रज्जु जितने लंबी होगी उतना लंबा सर्प दिखाई पड़ता है और जितने मोटी रस्सी होगी उतना ही मोटा सर्प दिखाई पड़ेगा अधिष्ठान का धर्मा आरोपित में भाषता है ये कहते हैं अनुगत सत्ता अनुगत सत्ता है अनुगत कौन सत है सत अनुगत है उसमें कल्पित पदार्थों में उसी से जीवित है कल्पित पदार्थ अगर अधिष्ठान उसको छोड़ दे तो जीवित नहीं रह पाएगा अधिष्ठान की सत्ता में जीता है वैसे यहां आत्मा है अधिष्ठान उसी के सत्ता में जी रहा है मैंने दिख रहा है अस्तित्व व्यवहार हो रहा है ये कहते हैं अनुगत जो सत्ता है अधिष्ठान की सत्ता अस्तित्व अनुगत है वो कल्पित में इसके द्वारा कारण एक कारण से कल्पिता सत्व व्यवहार भवन कल्पित रूप से सत्व व्यवहार हो जाता कल्पित वस्तु सत्व का व्यवहार के योग हो जाते हैं वो जो अधिष्ठान का सत्व है ताजा में हो रखा है इसलिए सदव्यवहार हो जाता है कल्पित काल में कल्पना काल में तो व्यवहार हो जाता है आगे। कल्पित अखंड एक रसत्व वस्तुन सिद्धे निरोधा देना फलित अच्छा अब ये सिद्ध होता है कि पूर्वादी ने कहा था कि हम सिद्ध करके दिखा देंगे दो वस्तु है सामान्य विशेष वस्तु है करता उसके उत्तर लगा रहे हैं सामान्य विशेष भाव से तो सामान्य और विशेष भाव धर्म धर्मधर्म भाव जो दो रूप पदार्थ तो देख रहे हैं जितने भी वस्तु देख रहे हैं मनुष्य आदि जो भी दिख रहे हैं धर्मधर्मी भाव में दिख रहे हैं हाई कहा आत्मा में अधिष्ठान आत्मा है उसमें यह मनुष्य व्यवहार कर रहे हैं ये जो चल रहा है सामान्य विशेष भाव से सामान्य विशेष भाव बनाओ कल्पित दोनों कल्पित है सामान्य भी कल्पित है विशेष कल्पित है कल्पित आत्मा में कल्पित है वो अधिष्ठान में कल्पना करते हैं कल्पित अखंड एक रसत्व ना सिद्धि वस्तु में ये सिद्ध हो जाने पर क्या सिद्ध हो अखंड एकरस, एक स्वरूप एक अखंड एक स्वरूप सिद्ध हो जाने पर जब सर्पादी का निवृत्त होंगे सर्पादी तो रज्जु एक ही स्वरूप दिख रहा है में भी रज्जु ही थी आपकी यही मान्यता होगी उसका खंड एक रस जो वस्तु के सिद्धि हो जाने बार निरोध उचितम निरोधारि के सिद्धि करते हैं करके कहा था पूर्व आदि निरोधादि का अभाव का है सिद्धांति सब है नकार लगाया हुआ है पूर्वकारिका में उसने कहा था कि सुसाध्याय बोला था कहते हैं दुस्ाध्याय सिद्ध नहीं कर पाओगे जब सारी कल्पना कल्पित सिद्ध हो जाएंगे उस काल में निरोधारि सिद्ध नहीं हो न निरोध सिद्ध होगा न ये उत्पत्ति आदि सिद्ध हुआ माने उसका अभाव ही सिद्ध होगा पूर्वकारिका में यही था ना यानी दोनों चौत्पत्ति बद साधक आदि ना बद्ध सिद्ध हो पाएगा कल्पित सिद्ध हो जाएगा तो कहां से वो बद्ध है कहां से साधक है कहां मुक्ष कहा मुक्त वो मुझे कहा नहीं जा सकता ये तो अज्ञान काल में ही कल्पना है सारी बद्ध मुक्त आदि जो भी व्यवहार है अज्ञान काल में ही है सारी सिद्धांत ने कहा फलित महादर्शनाथ अद्वैता शिवाय कार्य का में आदेश ले अद्वैत ही कल्याणकारी है मंगलमय है ये कहा ठीक है मैं श्लोक तात्पर्य में दर्शित इस कारिका के तात्पर्य पहले दिखाएंगे विशेष बात क्या है इस कार्यिका के जो तेतीसवें कार्य का वो बताते हैं पूर्व श्लोकार से हेतु महा पूर्व श्लोक में कहा था मन पूर्व कारिका में जो कहा था विरोधाधिका भाव उसमें यहां हेतु दे रहे हैं क्यों निरोध आदि अभाव है निरोध क्यों नहीं होते उत्पत्ति प्रलय आदि क्यों नहीं है इसके लिए तर्क दिया दे रहे पूर्व श्लोक श्लोकार हेतु महार एक भाषण का पूर्व श्लोक के जो विषय है उसके लिए कारण बताते हैं पूर्व श्लोक का विषय सबका अभाव सारे एक आत्मा में कल्पना थी सबका अभाव न विरोधो रोचक पत्थर न बदसाधग न मुख्य नई मुक्त परमार्थ रिकारी है सबका अभाव किया है उस काल में कहा रहेंगे जब रज्जु ज्ञान काल में सर्पादी कहाँ रहेंगे कल्पना कहाँ रहेगी नहीं वो तो रज्जु के ज्ञान काल की बात थी इसी प्रकार जो तो आत्मभाव में पहुंचा है उसकी दृष्टि में कहा निरोधादि है उत्पत्ति में विनाश में उसके दृष्टि एक आत्मा ही है बात सिद्ध होगा कोई उत्पन्न नहीं हुआ कहाँ से नाश होना इत्यादि यही पूर्वश्लोक अर्थ है कोई हेतु कहते हैं भाष्य में कहते हैं यथाज्वाम असदि सर्पधाराद्जुद्रव्य रज्जुद्रव्य सता अयम सर्प इधारा दंडो अयम रज्जुद्रव्यम कलप्यते दृष्टान दे रहे हैं आत्मा में ही सारे कल्पित है ये कहने के लिए रज्जु और सर्प दृष्टांत बता रहे कैसे यथा रज्वाम रज्जु में रसी पड़ी हुई होती है किंतु रसी का ज्ञान नहीं अज्ञान है।, है मंद अंधकार है रशि को पहचान नहीं हुआ अज्ञान होने से यथा रज्वान रज्जु में असद भी सर्पधारादि घेर असद है जो सर्प जलधारा आदि दिखाई पड़ते हैं धारा से समझना जलधारा पानी बहरा है कहें कोई का लग ही रहे ऐसा माना जाए तो असत जो सर्पधारादि के द्वारा रज्जु में अद्वय न चाहे रज्जु द्रव्य रूपेणा और अद्वय रूप से वहां कौन है रज्जु है रज्जु द्रव्य एक ही है वो अद्वय है बाकी काल्पनिक पदार्थ अनेक हो जाते हैं वहां रज्जु में अनेक भिन्न भिन्न अज्ञानी भिन्न भिन्न कल्पना करेंगे कोई सर्प बोलेगा कोई चलधारा बोलेगा कोई लाठी बोलेगा कोई भूषित्र बोलेगा कोई बाला बोलेगा अपना बोलेगा कल्पना एक जैसी नहीं होती सबकी सबको सर्प ही दिखे ऐसी बात नहीं है आपस में लड़ाई होगी उनकी रज अद्वर्थ है रज द्रव्य रूप सता जो वहां सत माना जाएगा रज द्रव्य उस काल में जब सर्प की कल्पना का हाल में रज्जु को सत माना जाता है अधिकारण को सत मानना होता है वहां माना जाता है तो उस काल में वो जो उसके दो रूप से क्या माना जाता अयम सर्प यम धारा ऐसे प्रयोग करेगी ये सर्प है ये एक व्यक्ति बोलेगा सर्प है ये बोलेगा एक बोलेगा इम जलधारा ये जलधारा है बोलेगा और दंडो कोई बोलेगा दंड पड़ा है लाठी पड़ी हुई कहेगा इत्यादि इति कोई किनमे से कोई भी कल्पना होगी रज्जु द्रव्य में वो कल्पित रज्जु जो द्रव्य है वस्तु है उसी की वही द्रव्य कल्पित हो जाता है सारे के सारे काल्पनिक वस्तु अधिष्ठान ही दिख रहा है वही कल्पित हो जाता है अज्ञान की महिमा से एवं इसी प्रकार समझना रहे यहाँ भी जो प्राणादि जो अनंत भाव जितने भी वस्तु हैं यहाँ जो जगत है जो व्यावहारिक जगत है यह भी इसी प्रकार है एवं प्राणादि भी अनंतर असदीर एवं विद्यमान न पर, परमार्थतः अविद्यमान नान ही होना चाहिए तृतीयांत होना चाहिए तृतीयांत पाठ है नहीं ये नए पुस्तक तो सब एक जैसे है नए पुस्तक से काम नहीं चलेगा तो एवं प्राणादि भीर अनंतर असदभी विद्यमान ही न परमार्थता वास्तव में नहीं है जो प्राणादि जो अनंत भाव हैं अनंत वस्तु हैं प्राणादि जो अनंत वस्तु असद वस्तु जैसे तो रज्जु में सर्पादी जो वस्तु दिखते हैं असत वस्तु होते हैं उस प्रकार है आत्मा हम प्राणादि रूप में देख रहे हैं अनंत वस्तु जितने भी अविद्यमान वस्तु के द्वारा ये आत्मा ही कल्पित तो हो जाता है इन वस्तुओं के रूप में आत्मा दिखाई पड़ता है न परमार्थतः वास्तव में आत्मा इन रूप में होता नहीं वास्तव में रसी सर्पादी बनती नहीं मान परिणाम मत समझना कि रज्जु बिगड़ कर गए बन गए वास्तव में नहीं विवर्तवाद है होता कुछ भाजता कुछ हो पड़ी हुई रसी दिखता है सर्प वास्तव में जैसे दूध का दही बनता है उस प्रकार रज्जू के सर्प बनना होता है क्या बिगड़ करके दूध का दही बनने के बाद में बिगड़ गया दूध नहीं हो सकता किंतु विवर्तवाद में दृष्टि बदल जाती है वस्तु बदला हुआ नहीं होता माने जो तात्विक अन्यथाभाव होता है अन्यथाभाव दोनों में है परिणाम में भी है और विवर्तन में भी है रज को सर्प देखना सर्प होना अन्यथा है दूध को दही होना भी है। अन्यथा है अन्यथाभाव है दोनों किंतु यशतात्विकोथा भाव परिणाम उदीरित जो तात्विक अन्यथा वास्तविक अन्यथा भाव जहां होता है वो परिणाम कहा जाता है जैसे दूध को दूध का दही बनना होता है वास्तविक तात्विक परिणाम है अन्यथा भाव वास्तविक है यत्विको यथा भाव परिणाम उदीरित अतात्विको यथा भाव सत उदीरित जो माने ये अतात्विक भाव जहां होगा वास्तविक नहीं काल्पनिक का अन्यथा भाव जहां होगा उसको कहते विवर्त विवर्त और परिणाम में यही अंतर है दृष्टांत है रजु में सर्प दिखना और दूध में दही होना ये दोनों में अंतर है रज्जु में सर्प होने में विवरत बाह है अधिष्ठान को कुछ बिगड़ता नहीं है दृष्टि बिगड़ जाती है और दूध के दही बनने में बिगड़ जाता अधिष्ठान कहा जिस प्रकार रज्जु में सर्प की कल्पना और रज्जु की दो कल्पनाएं होती है सामान्य विशेष रूप से ठीक इसी प्रकार एवं प्राणाधि भीर अन असत भी रेव अदित्य मान रही जो जितने भी प्राणादि अनंत है संख्या में अनंत है कितने वस्तु है संसार में जो हमें जागृत स्वप्न में भास रहे हैं जिसको जिसमें सत्यत्व बुद्धि हो रही है कल्पना काल में कल्पित वस्तु को सत्य मान के ही चलता है व्यक्ति स्वप्नों में भी स्वापनिक पदार्थ को सत्य ही मानता है जब तक रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है तब तक उसको सत्य मानता है डरता है भयभीत होता है सर्प को देख सत्य भाग्य चलता है तब तक किन्तु मान्यता हो। इसी प्रकार यह आत्मा भी अनंत रूप में दिखाई दे रहा है न परमार्थता वास्तव में नहीं रज्जु वास्तव में सर्प नहीं बनती ठीक है प्रकार आत्मा भी वास्तव में जगत बनता ही नहीं काल्पनिक है विवर्तवाद है एक कह देखो भाष्यकार समझाना चाहते हैं अन्य विद्रेक लगाकर नहीं अप्रचलित मनसी कश्चित भाव उपलक्ष्य तुम शक्य देखे नब मन शांत होगा जिस समाधि आदि अवस्था में पहुंचा होगा मन मन नहीं होगा मन विक्षिप्त नहीं होगा मन अ प्रचलित मनसी चली कम बने धातु है ना तो चलता नहीं मन जब हिलता गुलता नहीं है स्थिर हो गया है जिस अवस्था में समाधि आदि अवस्था प्रचलित अवस्था में तो दो दिखेगा आपको जागृत स्वप्न में चंचल है नहीं अप्रचलित मनुष्य जब मन में हलचल बंद हो जाएगा शांत होगा मन स्थिर होके बैठा होगा समाधि आदि में मनुष्य कश्चित भाव उपलब्ध हो सके कोई भी विषय दिखाया नहीं जा सकता कोई विषय नहीं देखेगा मन शांत होके बैठा होगा जब तो मन विक्षिप्त तो होता है तभी ये सारे विषय हो जाते हैं ठीक है, है सामने होते हैं नहीं अप्रचलित मन से मन के हिल न हिलने पर न गुलने पर स्थिर हो जाने पर कश्चित भाव न नक कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु के उपलक्षण मैंने दिखाया नहीं जा सकता देखा नहीं सकेगा मन के जो चंचल अवस्था में पदार्थ हैं ठीक है नचा चाहे आत्मा आत्मा का चलन होता नहीं है क्यों आत्मा विभू है विभू में चलन नहीं होता आत्मा व्यापक है विभू में कहीं हो कहीं ना हो तो उसमें चलन होता है ये शरीर यहाँ है वहां नहीं है यहां से चल के उधर जा सकता है ये परिचिन्न है तो जो व्यापक है उसमें चलना नहीं बनता ठीक है न नचा आत्म न प्रचलन बस्ती आत्मा का चलना बनेगा नहीं कहा प्रचलित से उपलब्धिमाना भा जो प्रचलित होता है उसी में उपलब्ध होते भा प्रचलित कौन है मन है मन चलने वाला है वेदांत में मन को मध्यम परिमाण माना हुआ है इंद्रियों को भी मध्यम परिमाण मानते हैं किंतु नई आयु को ने माना है मन को देखो मन अणुपरिमाण है या मध्यम परिमाण है थोड़ा विचार करके देखना जब मन विषय में जाता है विषय में जाएगा तो किस ढंग से जाएगा पता है भीतर भी रहेगा वो यह ना पूरा स्थान छोड़ के निकल जाता ऐसा नहीं है रास्ते में भी रहता है वो और वहां भी पहुंच जाता है जो आकृति बनाता है उसको वृत्ति बोलते हैं उसके लिए वेदांत परिभाषा में समझाया हुआ है जैसे कोई टैंकी में जल है पानी भरा हुआ है तो उसको नाली के द्वारा खेत में जाना है तो टैंकी खाली हो जाएगी क्या वहां भी है नाली में भी है खेत में जाकर के खेत के जैसे आकृति होगी ऐसे आकृति भी पानी का बन जाएगी टेढ़े बेड़े जैसे खेत की आकृति होगी पानी वैसे टेढ़े मेड़ा बन जाएगा हाँ ठीक इसी प्रकार ये मन भी हमारा ऐसा है जो वृत्ति बोलते हैं अंतकरण निकलना है बाहर तो बेहतर भी रहेगा और बीच में भी रहे, इंद्रियों के माध्यम से जाना है इंद्रियों के साथ संबंधित होकर के जाना है सीधा तो जाएगा नहीं जिस विषय को चाहना हो उस इंद्रिय के माध्यम से वहां पहुंचना है विषय में वहां भी है वहां भी इसलिए मध्यम परिमाण में माना है अणुपरिमाण नहीं यह तर्क अलग है अणु परिमाण मानते हैं वेदा मध्यम परिमाण है। में चाह आत्म नहीं अप्रचलित है मन से कषित भाव उपलक्षित शक्य थे कोई भी कितने भी बड़े विद्वान हो कितने भी तर्कशील हो मन स्थिर हो गया हो उस काल में कोई विषय दिखा नहीं सकता और आत्मा में चलन क्रिया है नहीं क्यों विभु है आत्मा इसलिए प्रचलित से उपलब्ध माना भाव जो प्रचलित है मन है जब मन है तो विषय है मन नहीं है तो विषय मन सो वही हम भाव द्वैत हम नहीं आगुम प्रगण में पढ़ क्या है मन जब भवानी अवस्था में चला जाता है सुशुक्ति आदि में पहुंच जाता है उस काल में द्वैत नहीं मिलता ऐसा पढ़ के आए है प्रचलित से जो प्रचलित चलने चल वाला है मन उसी में उपलब्धि होती है ये पदार्थ जितने भी मन के होने पर है मन के न होने पर नहीं है। ये मन की कल्पना है एक न परमार्थ वास्तव में पदार्थ नहीं है कोई वस्तु नहीं न परमार्थ संत कल्पित उनसे क्या वास्तव में ये है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती अतो असत प्राणादि भावे जो असत है वास्तव में नहीं है जैसे रज में सर्प वास्तव में नहीं होता किंतु जब तक दिखता है तब तक तो मान्यता बनी हुई होती है जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा उसी प्रकार जो आत्मज्ञान जब तक तो, अपना स्वरूप का पहचान जब तक नहीं होगा तब तक ये दिख रहा है जब आप चल रहा है जब आप चलता रहेगा तब तक एक आते हैं अतो असर गिर प्राणादि भाव जो असत है वास्तव में नहीं है रजु में कल्पित सर्व के समान है ये प्राणादि विषय जितने भी हैं यह सबके सब ये इस से और अद्वय नज और अद्वय रूप अधिष्ठान रूप से दो रूप से परमार्थ सता आत्मा जो परमार्थ सत आत्मा है आत्मा के द्वारा ही रजु सर्पववत रजु के सर्पान विकल्पास्पद भूत जो आत्मा कैसा है सबके कल्पित वस्तुओं का आश्रय है आस्पद है कैसे रस्सी में जितने भी कल्पना करें करेंगे सारी कल्पित वस्तुओं का आश्रय रस्सी है इसी प्रकार आत्मा ही कल्पित वस्तुओं का आश्रय हो जाता है आस्पद भूत अयम स्वयं आत्मा कल्पित यही आत्मा शब्द है कार्य का स्वयं आत्मा ही कल्पित हो जाता है सर्वाली रूप में आत्मा ही कल्पित हो जाता है अधिष्ठान ही कल्पित बन जाता है अज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी की दृष्टि होता है अधिष्ठान ही होता है वही अनेक रूप में हो गया दिखता है अज्ञानी की दृष्टि में सदा एक स्वभाव पिहाय सदा एक स्वभाव उपीशन हमेशा एक ही स्वभाव है अनेक होना नहीं उसका एक ही एक ही आत्मा ऐसा होते हुए भी अज्ञान के महिमा से अनेक दिखता है जैसे रज्जु एक होते हुए भी सर्पादी अनेक रूप से दिखाई पड़ती है अज्ञान की महिमा है ठीक इसी प्रकार सदा एक स्वभाव ओपीशन सदा एक स्वभाव होने पर भी एक रस होने पर उसका स्वभाव कभी ज्यादा होना कभी कम होना ऐसा नहीं एक ही स्वभाव है एकत्व है एक ही है, ऐसा होने पर तेज भावा और जो कल्पित वस्तु सबके सब, सब, सब भी अद्वे निकल्पिता अद्वै आत्मा के कारण ही कल्पित हो रहे आत्मा न हो तो कहा कल्पित होते अधिष्ठान न हो तो सर्पादि का जन्म नहीं हो सकता रज्जु न हो तो आत्मा के कारण ही कल्पिता है नई निराशपदा का चित कल्पना भी कोई भी कल्पना निराशपद निराश्रय कल्पना नहीं कर सकते आश्रय न हो अधिष्ठान न हो और कल्पना हो जाए संभव नहीं है कल्पना कहीं भी करेंगे अधिष्ठान सत्य होगा तभी कल्पना कर पाएंगे रज्जु हो तो सर्व भी कल्पना रज्जु ही नहीं निर... निराधार में सर्व की कल्पना कोई भी नहीं करता कोई ना कोई आधार होगा नई निराश काचित कल्पना है काचित कल्पना कोई भी कल्पना की उपलब्धि नहीं होती है निरास्पद निराश्रय कल्पना आए तो कोई न कोई आश्रय है जगत रूपी कल्पना आए तो आत्मा आग... आश्रय अतः सर्व कल्पनास्पद आत्मा कह सारी कल्पना का आश्रय है जितने भी सामान्य विशेष कल्पना है धर्म धर्म भाव से कल्पना है सारा संसार इसका आस्पदत्वात आश्रय आश्रय होने से अतः सर्वकल्पनाशवाद सारी कल्पनाओं के आश्रय होने से आत्मा स्वे आत्मना जो अपने स्वरूप से आत्मा अद्वैस अभिचारा अपना स्वरूप का व्यविचार नहीं होता उसका अभिचारा कल्पनावस्था भी अद्वैता सिवा कल्पना काल में भी अद्वैभावी सही है सिवा है मानी सरकारी कल्पना काल में भी रज्जू ही सही होती है वहां वही कल्याणकारक है कल्पना ये वो तो अशिवा जब सर्प बुद्धि हो जाएगी तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी कल्याण करेगी वो बुद्धि कल्याण नहीं करेगी भय पैदा कर देगी कल्पना अशिवा है कल्याण कारक नहीं है कल्पना नहीं करना ही आत्मभाव में बैठना ही कल्याण है तत्मात अद्वेता शिवा कहा रज्जु सर्पादिपत त्राशादिकारी कहा मैंने कल्पना जब कल्पना करते हैं यही द्वैतम भवती दीप्ति याद वही भयम भगवती इत्यादि है ना श्रुति जब दूसरी कल्पना करेंगे भय शुरू हो जाएगा कल्पना करते ही भय शुरू हो जाएगा कहीं भी हम जाते हैं कहीं भी ताला साथ लेकर के जाते हैं क्यों दूसरे व्यक्ति चोरी न और दूसरा व्यक्ति न हो तो भय नहीं होता कहते नहीं भय दूसरे न होने पर भी होता है कुछ लोग कहते हैं सुनसान मकान है बहुत बड़ा हॉल है वहां आपको अकेला रख दिया जाए कोई नहीं है देख लिया है, कोई खाली खा लिया है आपको रख दिया जाए तो आप वहां भी डरते हैं क्यों डरते हैं दूसरे की कल्पना कर लेते हैं किसकी भूत की दीप्ति याद भाई भयम भगवती यहाँ भूत है कोने में भूत होगा वो कोने में भूत होगा बस वो कल्पना करते ही शुरू हो गया कोई नहीं आप अकेले हैं फिर भी भयभीत होते हैं तो दूसरे के निमित्त भाई भाई रजु सर्पादिवत जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होने से भय हो जाता है ठीक इसी प्रकार त्रासादि कारण यही था वो भयादि के कारण हो जाते त्रास मान भय भयादि के कारण ही है ताहा माने कल्पना जितने भी हम कल्पना करेंगे आत्मा में ताहा बहुवचन साते ता कल्पना जितने भी कल्पना हैं यही भय के कारण है हाँ, माने जब दूसरे की कल्पना हम नहीं करते हैं भाई भी नहीं सुश्रुति में भाई होता है क्या हमें डरते नहीं हम जागर स्वप्न में डरते हैं स्वप्न में हम ही होते हैं होते है तो किन्तु हम कल्पना कर लेते हैं ना, ना कल्पना कर के बाद भय भी तो हो जाते व्याग्र की कल्पना कर दी सामने खड़ा हो गया बस कल्पना डरने लग गए यही होता है रजु सर्प जैसे रजु सर्पा आदि कल्पना का ऋतु में सर्प की कल्पना करने में के कारण बन जाता है ठीक इसी प्रकारिण्यता कल्पना कारिणी कारिण्य कारिण्य बहुवचन है अद्वैता अभया अतः सा, शिवा अद्वैता शिवा कहा था अद्वैता मैंने अभय अभय ही कल्याणकार जब अकेले का अनुभव करेंगे तो भय किससे होना भय दूसरे से होना था जब आप समाधि में पहुंच जाए ब्रह्माकार होगा नहीं, हो नहीं। कल्याण है तस अद्वैता अद्वैता का अर्थ अभय अभय जो है वही अतः सही बचीगा वही अभय कल्याण का अर्थ है इसलिए उसी में रहना चाहिए ये कहा ठीक है सर्व निरोधादिसेषाभा उपलक्षित वस्तु तस्य सामान्य विशेषान वस्तुभूत पूर्वश्लोका तशेषात्मक वस्तू विशेषाश्रि् का तात्पर्य पूर्वश्लोकतात्टीका बता रहे हैं सर्व भाव के द्वारा उपलक्षित जो वस्तु निरोधा न निरोध उत्पत्ति निरोध का भी अभाव बताया उत्पत्ति का अभाव बताया पूर्वकारि का तात्पर्य बता रहे निरोधादि सर्व विशेष जितने भी विशेष है संसार तो में संपूर्ण विशेषों विशेष का विशेष के अभाव से उपलक्षित जो वस्तु है विशेष का अभाव बताया उससे उपलक्षित आत्मा मान निरोधादि के अभाव माने आत्मा हो जाता उस काल रूप में बैठना कहे निरोध आदि का अभाव कहने का बदला आत्म रूप में बैठना निरोधारि के अभाव से जो उपलक्षित वस्तु है आत्मा वस्तु वस्तु भूतम वही वस्तु है वास्तविक वही है निरोधारि के अभाव से उपलक्षित जो वस्तु है वही वस्तु है वास्तविक वही है वही आत्मा ही वस्तु है वस्तु बोते पूर्व श्लोक का अर्थ पूर्व कारिका का यही अर्थ है निरोधारि होना कोई वस्तु नहीं है निरोधारि के अभाव से उपलक्षित जो वस्तु है वही वास्तविक है आत्मा ही वास्तविक है ये पूर्वकारिका का तात्पर्य है जो पूर्व कारिका के तो सामान्य विशेषात्म की वस्तु विशेषान आश्रित्य पूर्व कारिका के जो अर्थ था, था उसमें आत्मा में सामान्य सा विशेषात्म की वस्तु विशेषान आश्रित्य सामान्य विशेष रूप दो प्रकार के वस्तु संसार में दिखाई पड़ते हैं धर्मधर्मी भाव में वस्तु दिखाई दे रहे हैं इनमें विशेष को आश्रय लेकर के पूर्वादि यही यही विशेष सामान्य विशेष दो रूप में वस्तु पाए जाते हैं अभाव पे नहीं पा रहे हैं, भाव में पाए जा रहे हैं इसका आश्रय लेकर के निरोधाधि सुसाधन निरो सु, किया जा सकता है जब पूर्वादी ने कहा था सुसाधनत्वाद असत्तुम अशंक्य माने उनका अभाव जो कहा था निरोधादि का अभाव के ऊपर में शंका की जाती है पूर्वादी के द्वारा ये कहा टिप्पणी एक नंबर की सामान्य विशेषा धर्मधर्मी रूपा इस तरह स्वरूप जो वस्तु हैं पूर्वाधि की शंका उठाई उसके उत्तर में कहना चाहते हैं तेना तस्वनापेक्षायाम तत्प्रदर्शन करो अयम श्लोका निरोधादि के अभाव से उपलक्षित वस्तु की सिद्ध करना है इसका इस कार्य निरोधादि के अभाव से उपलक्षित जो आत, आत्मवस्तु है उसको सिद्ध करना है निरोधादि को सिद्ध नहीं करना किंतु निरोधादि के अभाव से उपलक्षित वस्तु को सिद्ध करना है आत्मा को सिद्ध करना है उसके लिए कार्य का तेना दो तेना तत्सत्वस्य से की तत्व ऐसे उसके माने निरोधादि के सत्व माने अस्तित्व की शंका उठा करके पूर्वि ने शंका उठाई निरोधादि है क्योंकि सामान्य विशेष विशेषात्मक अनेक वस्तु होते हैं तो एक के न होने पर भी दूसरा होता ही है क्यों क्या विनाश हो रहा है तो किसी को उत्पत्ति हो रही क्यों नहीं है निरोधादि सत्य है ऐसे कहा और सिद्धांत ने कहा था अभाव कहा था निरोधादि का अभाव कहा वो बनता नहीं करके कहा उसी को कह रहे हैं ठीक है का अर्थ किया तत्सत्व से आशंकित अस्तित्वित होने से एक तस्य उसके करना पुरुप के अर्थ को करना पुरुप के सिद्ध करना है पूर्व श्लोक निरोधारिका अभाव सिद्ध करना का उसी को सिद्ध की सिद्धि की अपेक्षा में तत्प्रदर्शन पर्व अयम श्लोक उसी के लिए यह आगे की कार्य का है एक पूर्व श्लोक जो निरोधारिक का अभाव थे उसी सिद्ध करने के लिए हेतु रूप में है ये टिप्पणी पूर्व श्लोकार उपादन अपेक्षाया पूर्व योग का जो अर्थ था निरोधादि का अभाव उसके सिद्ध करना है उसके अपेक्षा में कारिगा है उसके लिए तरक तथा पूर्वाधगता अक्षराणी दृष्टान्त अवस्तम्भे व्याचस्ते कारिका का जो पूर्वार्ध है यहाँ भाव रसदाद कलता है इसके तथा स्थिति में पूर्वार्धगता अक्षराणी कार के पूर्वाध में जितने शब्दावली है अक्षर वाली शब्दावली जितने शब्द है जितने पद है उनका दृष्टान्त अवस्तम्बे न्याचस्ट दृष्टांत का सहारा लेकर के व्याख्या करते दृष्टान्त क्या लेते हैं रज्जु सर्व रज्जु और सर्प दृष्टान्त और रहते हैं भाष्य का रज्जु के कारण सर्व कल्पित है रज्जु ही अपने रूप में और सर्प रूप में दो रूप में हो रही है के ऐसा बोलना चाह रहे हैं भाष्य में तो दृष्टांत के सहारे से उसकी व्याख्या करके करते है पूर्वकारिका के अर्थ को कहा यथा इत्यादि कहा यथा रज्वाम असर्वी सर्वधारादि अद्वेन चुप्य रूपेण रज्जुद्रव्येण सता अयम सर्प इ धारा दंडो अयमती रज्जुद्रव्यमें रज्जुद्रव्य ही इस प्रकार से कल्पित कल्पित हो हो जाती है रूप में जाती है ठीक किसी प्रकार अहना संसृष्टेण कल भी स्वेण अनाजद्रव्य व्यवहारिक तो, तो सत् कैसे बोल दिया रज्जुद्रव्य को सत्ता शी तृती ज्जु द्रव्य सता सब कहीं से बोल दिया कहते हैं संस्रिष्ट रूप से कल्पित तो होने पर भी सर्प रूप से देखते हैं तो कल्पित है रज्जु होने पर भी अपने रूप से वो सत्य है व्यावहारिक काल में सत्य है रज्जु एक टिप्पणी का एक टीकाकार बोल रहे हैं संस्रिष्ट रूपेणा कल्पित तत्व भी सर्प के साथ जब मिल जाती है रज्जु सर्प की तो तरफ देखते हैं तो कल्पित है होने पर भी स्वरूपेणा अपने स्वरूप से रज्जु स्वरूपे नारोपित स्वरूप अपने स्वरूप में तो आरोपित नहीं हो सार रूप से देखते हैं तो कल्पित हो गई अपने रूप से जब रज्जु को देखने आरोपित नहीं है वो अनारोपित रज्य से रज्जु द्रव्य ऐसा है इसलिए व्यावहारिक सत्यत्व मुन में सता शाषा का अनुप्रयोग किया है रज्जु द्रव्य सता सदरजु द्रव्य से ऐसा वो तृतीयांत कहा सद शब्द से कहा वो व्यावहारिक शो लेना रज्जु भाष्यस्त सता इति विशेषण उपवादनार्थम एक जाते है भाष्य में जो सता शब्द है रजुद्रव्य सता उसी की सिद्धि के लिए सत कैसे होगी रजुद्रव्य सत शब्द का तृतीय सता रजुद्रव्य के साथ में अन्वय बना उसका तो कैसे तो कहा व्यावहारिक सत्यत्व को लेकर कहा उसी के प्रतिपादन के लिए कहा ये कल्पना करना कहा व्यावहारिक सत्यत्व ये बता अविद्यम अयम आत्मा कल्प्य न परमाथत तेषा सत्वेष इसी प्रकार आगे जो दृष्टांत दिया है कि एक दाष्टानिका एवं प्राणादि अनंतर भाव असदीर एवं अविद्यमान ये जो अविद्यमान यह आकर करके ठीक है मैं बोल रही हूं अविद्यमान को अविद्यम ईर के आगे कुछ शेष लगाना कहते हैं अबे क्या लेना आयम आत्मा कल्पित अविद्यमान वस्तु के, के माध्यम से आत्मा कल्पित हो जाता है वो वस्तु में दिखाई पड़ता है न परमार्थ तत्सा सत्व इसलिए वो अविद्यमान वस्तु के वास्तव में सत्व तो अस्तित्व तो नहीं है इस शेष ये वहां पर अविद्यमानी के आगे शेष लगाना वासी कथम प्राणादि नाम मनस, तो हुआ कि कैसे में जो जगत है वास्तव में असत कैसे है यह प्रश्न हुआ शंका करके उत्तर देते अन्वय विद्रेक अन्वय विद्रेक तत्सत्व तत्सत्व तद अभावे तद मनसत्व प्राणादि सत्व मनस्थो अभाव प्राणादि अभाव देखा ही पड़ता है कहां देखा है स्वप्न में मन है प्राणादि आदि सारा जगह की कल्पना हो जाती है और सुषुप्ति में जब मन का अभाव होता है तो प्राणादि जगत समाप्त हो जाती है मन यानी कि अस्तित्व में ही भाजते हैं जब मन अप्रचलित अवस्था में हो गया तो कुछ नहीं भाजते सुषुप्ति समाधि में कहा जगत आवाजते हैं सामान्य विशेष कहां बांजते प्रश्न किया कथम प्राणादि परमार्थ तो असत वास्तव में प्राणादि विशेष है ही नहीं सामान्य विशेष कोई है ही नहीं आत्मा कैसे सिद्ध होगा तो कहा अन्न विध्याय अन्य विद्रय तत्सत तत्सत तद अभावे तद यहाँ तत्व लेना मन को मन सत्य प्राणादि सत्य मनसो अभावे प्राणादि अभाव यही रहेगा कहा देखा जागृत में मन है तो प्राणादि दिख रहे और सुषुप्ती आदि में सुसुप्त समाधि में मन नहीं है तो प्राण आदि भी नहीं होती सुसुप्त व्यक्ति को पता लगता है प्राण है करके यदि प्राण है करके समझता है तो सुसुप्त है ही नहीं सीधी बात है वो तो जागृत में है उस है। और प्राण है करके ख्याल है तो तो जागृत पड़ा है सुसुप्त नहीं का अभ्यान अनुद्रेक तत्सत्य तत्सत्व अन कारण सत्य कार्य सत्व कारण भावे कार्याम मन स्पंदित मातृत्व ये मन के मात्र है मन के स्पंदन है मन की चेष्टा तेसाम भावाना प्राणादि विषय जितने भी हैं मन के चेष्टा मात्र है मन के होने पर होते हैं मन के न होने पर नहीं होते मनस्पंदित मातृत्व प्रतीत मन के स्पंदन मात्र है चेष्टा मात्र प्रतीत होने सं मन, के तो के मन की चेष्टा मात्र हैं कल्पना मात्र होने से वृक्षात्म झूठे है जैसे स्वप्न के विषय हैं, मन की चेष्टा मात्र है, विषय तो है ही नहीं ठीक इसी प्रकार जागृत के भी ऐसे ही मन की चेष्टा यह था, नहीं इत्यादि भाष्य में कहा था समय हो गया है नहीं रखते ठीक ओम भद्रंकर भद्रम पशेमा क्षेत्र स्थितैर सुष्वा बुरी सैशेम देवितु शांस